भगवत भगवान शंकर प्रणीता उपदेश उपनिषद में जैसे अन्य वादियों तो के सिद्धांतों को उठा करके उसको खंडन करने का प्रक्रिया फिर मगर ये विवेक चुनावि उपदेश शास्त्री ये ग्रंथ जो है उधर गया ही नहीं बस केवल अपने स्वरूप को तुम कैसे जान सकते हो कैसे तुम अपना स्वरूप हो सकते हैं मरने वाला हूँ मैं भूख पे आशा वाला हूँ इस प्रकार जो भ्रांति हमारे मन में होती है ये सब धर्म कहाँ कहाँ है उसको अलग अलग करके दिखा करके तुम इन सभी को देखने वाले हो तुम इन सभी को समझने वाले हो इसीलिए तुम इन सब से भिन्न हो इसके साथ तुम्हारा संबंध है इसको पे नहीं है इसके साथ तुम आत्मा का संबंध है तुम्हारा संबंध नहीं है।, अब मन धर्म, धर्म, फिर जो है शरीर के धर्म अब अलग अलग सूक्ष्म शरीर को अलग अलग करके देखना सीखो कौन चीज कहाँ पे हो रहा है उसको देखना सीखो अब बोलेंगे स्वामी जी एक तरफ तो बोल रहे हैं एकत्र तो बुद्धि सब में एक आत्म दृष्टि करना है और एक तरफ ये भेद ये अब शरीर करके कर देखना बोल रहा हूं, कि कुछ के साथ, रहने की अपनी को समझ में के साथ होने के कारण क्या हुआ मैं मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ और सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्मक होकर मैं बुद्धिमान हूँ मैं डॉक्टर हूँ मैं इंजीनियर हूँ तो मैं शुक, मैं दुखी हूं। मैं प्यास अब मैं हमको जब इसको अलग करके दिखा देंगे ये सब तो तुम्हारा धर्म नहीं है तो अपना अस्तित्व हमको अपने आसानी से समझ में आ जाता है मैं इनसे भिन्न तत्व हूँ मैं इनसे संपूर्ण भिन्न तत्व हूँ और इसी को समझाने के लिए अब जो है एक रूप में कई छोटा-छोटा करके जाएंगे पे तो पहले जो कहना चाहते है जैसे है कि मैं नमस्कार करते किसी भी ग्रंथ को शुरू करने के लिए भगवान तो भास्कर भी ऐसे कि की सर्व सर्वशक्तिमान ईश्वर को ही नमस्कार करते बोलते हैं फर्स्ट श्लोक इसका चैतन सर्वगम सर्वना चैतनगमुहाशूत गुहाशय जतीतर्वयातीत तस्म नमः चैतनम सर्वगम नमः उस सर्ववित्त परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ तस्मै सर्वविदे जिसको नमस्कार किया जाता है उसको चतुर्थी विभक्त में कहा जाता है इसलिए उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ तो परमात्मा कौन है जत जो संबंध उस परमात्मा को नए नमस्कार करता हूं। तो परमात्मा कैसे है जो इजत, जो, जो, जो सर्वगम हर जगह पे गया हुआ है वो गैप सर्वम जो अपने आप ही सारा रूप धारण किया हुआ है और सर्वभूत गुहाशय समस्त जीत के अंदर सभी जीव भी उन्हीं का ही रूप है सारा अंदर भाषा तो किया हुआ है और फिर समस्त भूत के अंदर मतलब उपलब्धि के लिए अंदर झाँकना पड़ेगा इसलिए बोलते समस्त भूत की है वो और क्या बोल रहे हैं सर्व विषयातीतम समस्त विषय उन्हीं का रूप है परंतु विषय का जो धर्म है उससे बिल्कुल भी लक्षण है उसमें तो नहीं है मान बल मतलब मतलब विषय रूप में उसको जाना नहीं जा सकता समस्त विषय के अंदर है परंतु उस विषय से बिल्कुल परे है विषय के साथ उनका कोई संबंध विषय आती तो अतिक्रमण करके बैठा हुआ है। सभी के अंदर विद्यमान होते हुए भी जिस किसी का कोई भी धर्म हमक उपाधि में दिखाई पड़ता है उस उपाधि धर्म के साथ इस का कोई संबंध नहीं है, है सर्ववेद तो सबको जानने वाला जो सर्वज है जो सर्वत्र है और जो, है, और जो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ जो वही है इस प्रकार जो चेतन तत्व है उस चैतन्य तत्व को भाई नमस्कार करते हैं कैसे नमस्कार करेंगे भाई जो तो सब में है तो नमस्कार मतलब तो नमस्कार, नमस्कार कर रहा है वो भी तो वही है बोल रहे हैं क्योंकि समस्द समस्द सब कुछ व्यक्त तो किया हुआ है तो नमस्कार करने वाले का तो ही व्यक्त तो किया हुआ है इनको बार बार मन से उनके पति झुकना यही उनके पति नमस्कार है बार बार परमात्मा को चिंतन करना और अपने स्वरूप भूत होकर के अपने से अभिन्न होकर के परमात्मा यहाँ बैठा हुआ वो शुद्ध चेतन एक हमारे साथ अभिन्न है इस हमारे साथ नहीं समस्त जीव उसी रूप है इस प्रकार से बार बार चिंतन करना ये सबसे श्रेष्ठ नमस्कार है शरीर से देख शरीर हमने से, से भिन्न है परमात्मा और परमात्मा के सामने में जो झुका करके नमस्कार करना ठीक है और सामान्य व्यक्ति का काम है वेदांतिक नमस्कार क्या होता है हम ये नहीं कि हम भगवान को नमस्कार ये नहीं करते करते तो है परंतु निरंतर एक नमस्कार की प्रक्रिया मतलब बार बार एक ही चीज को सोचना कि चैतन्य में जो पूर्ण सृष्टि जो जगत है वही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है वो कृपा करके हमें अनुभव में आ जाए भगवान से प्रार्थना अनुभव में आ जाए तो इसका श्लोक सरल भी है आप आराम से लगा भी सकते हो ठीक है तो क्या हो गया दो अपे न्यापक बोलते सर्वगम जो सर्व, सर्व, मतलब सर्व, सर्व जगह गया हुआ है और सर्वरूप है जो सर्वम सर्व, सभी को प्रदान कारण वही है उससे भिन्न करें कुछ हो ही नहीं सकता समुस्त एक तो वचन है सर, सर्व ही है सर्व विषयातीत तो समस्त विषय के अंदर होते हुए भी जो विषय से कर जो तत्व है उस तत्व के प्रति हमारे नमस्कार है बार बार नमस्कार ठीक है ना इस प्रकार से चैतन नम सर्वगम सर्वम सर्वभ सर्व विषय तस्मय सर्व विधि नमस्कार हो ज्ञान का मंगलाचरण के लिए मंगलाचरण हम इसलिए करते हैं ताकि ग्रंथ को पूर्ण रूप से ठीक से हम पढ़ पाए ग्रंथ से जोश ग्रंथ का क्या वह हम समझ पाए और फिर उसको जीवन में कुछ अपना पाए ताकि जिस उद्देश्य से संपर्ण रहे उस उद्देश्य से भी सफल हो जाए ये मंगलाचरण का भी ही होता है भगवान से प्रार्थना भगवान ग्रंथ पढ़ के तुम्हारे प्रति हमारा मन तुम्हारे प्रति हमारा निष्ठा आ जाए ये सभी से बोल रहे आगे देखिए बोल रहे क्रिया सर्वा दूर्विका ब्रह्म विद्या दानी वक्तुम वेद प्रचक्रमे क्रिया दूर्क ब्रह्म विद्या मथेदानी वक्त प्रचक्रमे सम्य क्रिया द्वारा प्रादारूर्क ब्रह्म विद्या मथेदानी वक्तुम वेद प्रचक्रमे यहाँ पे देखिए बोलते हैं कि ज्ञान ब्रह्म अथ इदानीम अथ मतलब इसके बाद इधानीम ब्रह्म विद्या वक्तुम वेद संबंधित वेद प्रचक्रमे हम उसके लिए अभी शुरू करते हैं तो इधानी मतलब कि इसके पहले क्या वेद में पहले कर्म कांड आता है प्रसंग आता कर्म को नहीं करेंगे, तब तक की इच्छा भी नहीं होती अगर होती है तो उसमें निष्ठा नहीं आती इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि धारा अग्नि आधान और पूर्विका यहाँ पे तो संस नहीं बोल रहे हैं जब जातिक कर्म करने के लिए साथ में पत्नी चाहिए तो गृहस्थ आश्रम पूरा करके अग्नि आधान पूर्वी का अग्नि इसलिए तो और अग्नि को साथ ले करके बोलते हैं पत्नी, पत्नी है जाग जग कर्म शास्त्रीय जाग जग कर्म हम नहीं कर सकते इसलिए दारा अग्नि आधान और पूर्वी का पहले जमाने में अग्नि को घर में रखा जाता है गृह गार्हा पत्र तो अग्नि बोलते थे उसको हमेशा जलते रहते थे इसलिए उस घर में उस कार्य पर तो गोत्नि को आदान करके सर्वा क्रिया में जितना कर्म करना था करना, पुत्र पुत्र उत्पन्न करना को शादी दे दिया अथवा नहीं हुआ तो भी वह हमारा समय हो गया समापन करके जो वेद ने दिखाया तो समापन करके क्या है कि अथ इधानी ब्रह्म विद्या भक्त कर्म और उपासना के बारे में कथन हो गया कैसा करना क्या करना है कब करना सब कथन हो गया अब आत्मविद्या ब्रह्म विद्या इसको बोलने के लिए इधर नहीं वेद प्रचक इस समय वेद जो है क्रम क्रम धातु है शुरू करते हैं वेद इस समय अभी मतलब इसके पहले जब सभी उपनिषद जो भी शुरू होता है भगवान तो भास्कर देखना सभी उपनिषद में ना भगवान कर सका के के इसके पहले आठ अध्याय में में कर्म और उपासना बारे वर्णन कर दिया गया इसलिए एक ज्ञान का प्रकरण आगे शुरू होता है हर एक उपनिषद में इस प्रकार से इसके पहले क्या कहा पहले क्या कहा उसको संक्षिप्त में बोल करके अब उससे आगे जो कहना चाहिए उसको शुरू करते हैं हम जो शुरू करते हैं तो की पहला है कर्म कांड कर्म कांड के लिए संबंधित जितना दायित्व था उसको निभा कर के मान मना नहीं कर रहे संघर्ष करो परंतु निभाने के बाद फिर वहां पेपक के मत रह जाना तुम्हारा काम हो गया जो काम था इसको अब जो है ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या मतलब इसके बाद, इसके बाद हो गया, गया हमारा कुछ मन को करके, अब जो है वेद हमारे लिए ब्रह्म विद्या को मतलब अपने स्वरूप व्यापक तत्व जिसके ज्ञान से मनुष्य संसार बनने से मुक्त हो सकता है उसको बोलने के लिए वेद अभी शुरू करते है वेद शुरू करते हैं इसको जो है कभी में प्रवेश करके अधिकार है किसी भी आश्रम धर्म को पालन कर आने से जो है कुछ नुकसान नहीं है वहां पर चाहे इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म किया हुआ है तभी जा करके इस समय जिस समय की हमें आत्मज्ञान के लिए इच्छा होती है तो समझना है कि ये पूर्व जन्म हो अथवा तो जन्म में कि कोई शुभ कर्म था जिसके फल चल वही मन में ब्रह्म विद्या के प्रति निष्ठा जागृत होता है अब आगे और बोल रहे कर्मा देह योगम देह जोगे प्रिया प्रिय ध्रुवी श्याम तथो राग देश देह देह जोगे प्रियाप्रिये ध्रुवे राग देश तथा क्रिया कितना भी आप अच्छा कर्म करो उस कर्म का फल क्या करेगा आपको तो एक ना कोई शरीर मिलेगा आपको कर्म और करने के लिए और कर्म फल कोई कोई रहेगा तो ये लायक रहे लायक ये, ये चीज रह ही जाता है जब तक तो क्योंकि शरीर का पूर्व संस्कार के अनुसार प्रत्येक जीव के जो है अपने प्रकृति होते हैं उस प्रकृति के अनुसार उसको कुछ करते करते, कुछ चीज अच्छा लगता है, ध्रुवे शैतम देभ जोगे प्रिया प्रिय ध्रुव शैतम निश्चित ही होगा और जब प्रियो प्रिय होगा तो प्रियो में रहा प्रियो में देश तथा राग देश तथा क्रिया और फिर उस राग देश के अनुसार प्रिय वस्तु की प्राप्ति की इच्छा प्रिय वस्तु के दूर दे दूर आना बात तो क्रिया होता है इस प्रकार से शरीर प्राप्त करने से जब तक शरीर प्राप्त करेंगे तब तक क्या हो जाएगा कि तो कर्म करने से शरीर मिलेगा और शरीर मिलने से फिर हम कर्म करेंगे क्योंकि प्रिय अप्रिय बोध होगा अनिष्ट हो तो अनिष्ट वस्तु से दूर हटने के लिए और इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्रिया होता है परंतु इष्ट और अनिष्ट तो शरीर इंद्र मन बुद्धि के व्यापार है आत्मा में ना कोई इष्ट है ना कोई अनिष्ट जब तक शरीर के सहारात्मा रहेगा तब तक ये बुद्धि ही रहेगा तो देखिए कर्म की अंतिम परिणति शास्त्र में दिखाया गया कर्म अथवा उपासना सहित कर्म की अंतिम परिणति ब्रह्म पद प्राप्ति हिरण पद की प्राप्ति तक हो सकता है लोक तो जा ही सकते हैं उपासना के माध्यम से परंतु वहां तक जाने पर भी उसको भय भी होता है और उसका अप्रीति भी होती है हिरण जा करके उसने फिर के चिंतन करते हैं फिर सृष्टि करते हैं तब आपको प्रिय प्रिय बुद्धि भी होगी ध्रुवे ध्रुवे से आता निश्चित ही होगा प्रिय प्रियत राग देश उससे क्या हो जाएगा राग देश भी उत्पन्न होगा मन तत् उससे हम कुछ न कुछ क्रिया करेंगे इस प्रकार से क्रिया दो ही प्रकार की होती है ये शास्त्रीय कर्म अथवा शास्त्रीय कर्म अथवा धर्म, बोलते हैं धर्मा धर्म तथा देह जोग तथा पुनः एवं नित्य प्रवृत्तुम संसार चक्रबद्धम धर्मा संसार चक्रव्रशम धर्म पुनः एवं नित्य यम प्रवृत्तों इस प्रकार से क्या हो जाएगा प्रिया प्रयोगकरण धर्म धर्म आचरण करेगा इस प्रकार से अग्न व्यक्ति के लिए धर्मा धर्म आचरण के फल स्वरूप फिर एक नया शरीर प्राप्त करेगा जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे कर्म इन कारण शरीर कर्म कर्म से धर्म धर्म फिर फल रूप एक शरीर फिर शरीर से कर्म कर्म से फिर धर्म धर्म फिर एक शरीर इस प्रकार संसार चक्र एवं नित्त इस नित्य प्रवृत्त या प्रकार अनादि काल से यही चक्र चलते नित्य प्रवृत्ति का मतलब शरीर के अनुसार कर्म कर्म से मुद्र दो ही होते धर्मा धर्म धर्म धर्म जो शरीर शरीर से धर्म धर्म चक्र अनादिकाल से चलता है संसार चक्रवत एक संसार जो है एक चक्र की तरह भयंकर चक्र मतलब उस चक्र में घूमते ही रहते हैं घूमते ही रहते हैं घूमते ही रहते हैं और उसका संस्कार भी इतना तीव्र होकर बैठ गया उससे तो बाहर आने के मुश्किल होता है चाहते भी मुश्किल हो जाता है वो संसार जो इतना सूक्ष्म रूप में पकड़ता है विवे की व्यक्ति को तो ठीक है अधर्म आचरण नहीं करेगा अथवा कम करेगा विवेक अविवे की व्यक्ति अधर्माचरण करेगा परंतु जो विवेक के फलस्वरूप से धर्म करेगा नहीं धर्माचरण करते करते धर्म से पुण्य होता है पुण्य से सुख मिलता है इसलिए धर्माचरण के प्रति आसक्ति हो जाए और धर्म छोड़ना फिर और मुश्किल हो जाता है डर लगता है में धर्म करना छोड़ दू तो फिर जो है दुखी हो जाऊंगा तो पाप लगेगा ये सब भाव मन में जाता है तो उसको उसको धीरे धीरे मिटाने के लिए तक मैं हूं। मुझे ये बोला को धर्माचरण करना चाहिए ये सब अज्ञान के के अधीन हमको ठीक से नहीं जानने कारण ही हम इस प्रकार चिंतन करते हैं तो यहाँ इस प्रकार से दो श्लोक के माध्यम से कर्म और कर्म के जो है फल के रूप में क्या क्या हमको मिलता रहता है और कैसे मिलता रहता है उसको भगवान भाषा करने उपनिषद में कर्म की आयाख्यान भगवान कर नहीं करते व्याख्यान करते हैं कर्म की करने के लिए तो बहुत बाधी है कर्मकांड हमसे फैले थे परन्तु उनको ये पता नहीं की कर्म को निष्काम भाव से करने से इसी कर्म को निष्काम भाव से करने से महान फल उससे भी जो फल तुम कर्म करके प्राप्त हो रहे हो उससे अनेक अधिक अधिक अच्छा फल प्राप्त हो सकते हैं। ये उनको पता नहीं था यही भगवदगीता कर्म करने से पूर्ण तो फल मिलेगा और इस फल की से कर्म करके तुमको फल जरूर मिलेगा परंतु यदि फल की इच्छा छोड़ करके कर्तित्व बुद्धि छोड़ करके करोगे तो उससे भी बहुत महान फल मिलेगा अंत करण शुद्ध होकर के वास्तविक मैं कौन हूँ ये जानने की इच्छा अपने आप अंदर में जागृत होगी इसलिए एक ही कर्म हम किस प्रकार से करते हैं और इस प्रकार से करने से हमारे लिए लाभदायक है वो चीज जो है जब तक हम नहीं जान पाते क्योंकि हमेशा हमारे मन में एक फल प्राप्ति की इच्छा बैठी रहती है और मैं करने वाला हूं मैं करता हूं मैं भोगता हूं ये भी जन्मांतरिक संस्कार से डीप रूटेड है उसको निकालना बहुत मुश्किल पड़ता है तो उसको कैसे धीरे धीरे निकाला जाए उसके लिए प्रक्रिया समझाएंगे यहाँ पे तो ये दोनों श्लोक के द्वारा कि धर्म और कर्म की जो एक चीन है जावत हेतु फलाभाष ताबत हेतु फलक भव चीन हेतु फलाभाषे फला नहीं तो हेतु फलक भव जब तक ये जो मैं हूं, धर्म आचरणीय है इसलिए मेरे को धर्म करना चाहिए फिर मेरे को अच्छा शरीर मिलेगा जब ये जब तक भाव बना रहेगा तब तक ये चक्र चलता ही रहेगा परंतु एक बार इसको विचार करने से देखने देखने से ये चक्र कहा से शुरू हुआ तब तो आपको पता लगेगा ये चक्र कहीं से शुरू हुआ ही नहीं हमने कल्पना ही करता गया हम कल्पना ही करते गए ये मांडव को कार्य तो का भी चक्र शुरू हुआ ही नहीं हमने कल्पना से चक्कर काटते रहे कल्पना से चक्कर काटते रहे उसको हमारे मांडव को कार्य का कार्य बोलते हैं और असामान्य रूप से ये चक्र कहाँ से शुरू हुआ वो ढूंढने से कुछ लाभ नहीं है बस वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है कि कर्म के अनुचल हमें फल भोगना पड़ रहा है हमें इससे बाहर आना है से बाहर ऐसे आएंगे उसको लेकर के अगला देखिए बोले क्या बोलते हैं इति ब्रह्म विद्यासंभवे अज्ञानम तस् मूलम सैद इति तद ब्रह्म आरब्धा ततो ्रम्हबिदा आरध्रेयसं भव तस्व मूल सैत ब्रिद्या त्रेयसं भवे चार पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष मोक्षा जो है विपद भी छुपा हुआ है विपद भी जुड़ा मतलब कोई भी कर्म करेंगे तो को, को यहाँ तक, तक भी जो को मुक्त होना है ये भी अज्ञान की महिमा है तो चारो पुरुषार्थ तो अज्ञान से ही हमारे सामने दिखाई पड़ता है और उस पुरुषार्थ के अनुसार अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी हम करते हैं परंतु ये सब है, अज्ञान का ही है। बोला, जो कारण है बोला अपने स्वरूप की अज्ञान इसलिए मतलब इसलिए तद ई तदान धानम हकार को धकार हो जाते हैं व्याकरण के नियम से इसलिए इस अज्ञान का नाश कैसे हो इसलिए इस अज्ञान इस कह उसको कहना है वो है। कैसे हो जिसकी अज्ञान से हमें परेशानी हो, हो, हो रही है उस वस्तु के ज्ञान से ही परेशानी दूर होगी नहीं तो दूसरा कुछ उपाय नहीं है उसके पीछे अज्ञान के कारण यदि हमें धर्म धर्म और फल भोगना पड़ता है तो ज्ञान से उसका नाश ना इसीलिए ब्रह्म इसीलिए उससे जो है तुम संसार बंधन से मुक्त हो सकते हो उसी से ही संसार बंधन से मुक्त होना संभव है निश्च्रिय संभवित ज्ञान जो है जिस प्रकार वो वृत्ति को नाश करके फिर अपने को भी नाश कर देता है ये मुक्ति होने की इच्छा भी नाश कर देता है अरे मैं तो नित्य मुक्त तो तो और नया कर्म, कर्म रास्ता देखिए बात नहीं है कर्म तो जब तक शहकर के कर साथ करेंगे तब तक कर्म और, और, और करता रहेगा तो उसी कर्म को यदि हम निष्काम भाव से करते हैं करत तो बुद्ध रहित होकर सकते हैं तब तो हमें क्या होगा कि संसार बंधन से छूटने को रास्ता दिखाएगा इसलिए पे बहुत मूलम इसका अर्थ भी निरंजन और देवा मात शत्तर माता नाम सत्य माता सत्य माता इसको आप अपने आप देखो और इसका विभक्ति को देखो आपने आप इसका अर्थ भी लिख लो क्योंकि तब देखो कि वो दो चीज हो जाएगी एक साथ जो व्याकरण सीख रहे हैं उसका अभ्यास भी हो जाएगा विषय संस्कृत है इससे क्या है कि ये अज्ञान मूल उसका मूल अज्ञान है इसलिए इतिमत सब इसलिए उसकी नाश जो है अभिष्ट होने के कारण ब्रह्म विद्या को शुरू करना चाहिए कर्म के बारे में तो बोल दिया कर्म को कैसे करना है वो भी बताया। तो तो प्राप्त कर सकते श्रेय प्रय श्रेय बताए कठोपुरिषद में धर्मार्थ काम एक दिशा में है और श्रेय की पद अलग विषय प्रेयोग के पद एक श्रेय की पद तो बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने वाले आप एक साथ दोनों मार्ग में एक साथ नहीं चल सकते हैं ज्ञान कर मार्ग है है। सारा मार्ग से छुरा देता है ज्ञान मार्ग जो है अपने को भी नाश कर देता है ज्ञान इतना इतना निष्पक्ष होता है वो कि मैं मुक्त, मुक्त होगा मुक्त हो बिना आप नहीं चलेगा ये ये चिंता अभी धीरे धीरे लगा दे अरे मैं मैं तो तो तो शुद्ध मुक्त मुक्त मुक्त मेरे मेरे को को तो भ्रांति से हो रहा था स्थिति तो में गया आगे देखिए नंबर में देखिये छो यूलता अज्ञान सप्रहानी रागद्देशोच्चय भव अज्ञान कर्म प्रतिकूल न ज्ञान सहाने रागद्देशोच्छयो भव अज्ञान कर्म प्रति कर्म प्रतिकूलता अभी अज्ञान का नाश कैसे होगा बोलते हैं समर्थो ये उस हाना विद्याण विद्या से ये अज्ञान को नाश करने के लिए जिसकी अज्ञान से हमें भ्रांति मतलब जीव के पर उसी के ज्ञान से उसका नाश होगा इसलिए वो आत्मज्ञानी इस आत्मज्ञान ही एकमात्र को नाश कर सकते हैं दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि अज्ञान मतलब अज्ञान को नाश करने के लिए हान है उसका हानाय चतुर्थ करने के लिए विद्या एकमात्र पद अब जोर लेने एकमात्र विद्या इसके लिए सामर्थ समर्थ है फिर अप्रतिकूलतम समर्थवान अनुकूल है।, है।, है अज्ञान को रख करके कर्म होता है इसलिए अप्रतिकूलत कर्म विज्ञान हानाया समर्थ ठीक है कर अर्थ करेंगे क्योंकि ज्ञान और अज्ञान और कर्म में कोई विरोध नहीं है ज्ञान और अज्ञान में तो विरोध है और अज्ञान और कर्म में कोई विरोध नहीं है क्योंकि अज्ञान से ही कर्म होता है, इसलिए कर्म जो है अज्ञान को नाश करने में समर्थ भ जब तक ही अज्ञान नाश नहीं होता अज्ञान अज्ञानस अपराने ही, राग रागदेशय नवेद को अन्याय करने के लिए अज्ञानिक रागद्वेशय न भवेद जब तक ये अज्ञान का नाश नहीं होगा तब तक राग द्विश की नाश भी नहीं होगा राग रागद्विष का क्षय भी नहीं होगा और राग रागद्व रहेगा तो उसका धर्म कर्म भी करते रहेंगे उसका धर्म पर कर्म भी होता है इसीलिए आप बोल रहे हैं इस सरल भी है, आसान भी है, राग दु राग दि कब होगा राग दस की कम करने के लिए ही निष्काम कर्म की हाँ भगवान ने पहले उत्पन्न किया फिर मूल रूप से जो है राग दिश की जड़ जो है गण है वो ज्ञान से नाश होता है इसलिए सेकेंड लाइन में बोल रहे हैं कि अप्रहाने राग देश जब तक हमारा अज्ञान का नाश नहीं होता अज्ञानस अप्रहाने ही तो राग देश क्षय न भवेद जब तक अज्ञान नाश नहीं होता तब तक राग देश की क्षय नहीं तब तक राग का देश सूक्ष्म काल में हम खुद को रोकने का कोशिश करते हैं परंतु अंदर से अगर उसका जड़ नाश नहीं होने पर वो बना रहता है बीच, मौका पाले से फिर ठीक है तो वो पहले लाइन में बता रहे हैं विद्या एवं अज्ञान हानाय भवती समर्थ भ केवल मात्र आत्म अज्ञान अग, को नाश करने में एकमात्र आत्मज्ञानी समर्थ है कर्म नहीं है क्योंकि कर्म जो है अज्ञान के अपर टिका हुआ है इसलिए कर्म करेंगे तो अज्ञान और दृढ़ होता जाएगा इसीलिए न कर्म अप्रतिकूल कर्म जो है अज्ञान को नाश करने का प्रतिकूल नहीं है, प्रति कुल है। उसका अनुकूल है ये कर्म आदि करने से पहले मान्यता देना पड़ेगा मैं मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय मैं गृहस्थ हूँ मैं संन्यास ये सब मान्यता कर कर कर्म करना पड़ते हैं आपके वर्णाश्रम के आश्रम भी को तो की मान्यता देंगे और मैं न जाति तो नहीं थी कुल आता है। इसलिए जो है कर्म से ज्ञान अज्ञान का नाश नहीं हो सकता है ज्ञान से ही हो सकता है इसलिए जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक क्या होता है राग दिश का क्षय भी नहीं होता राग देश का क्षय नहीं होगा तो कर्म अभाव भी नहीं होगा और कर्म कर्मभाव भी नहीं होगा तो शरीर का अभाव भी नहीं होगा बस चक्कर काटते ही रहेंगे भव रोग में पीसते ही रहेंगे भव रोग में पीसते ही रहेंगे अपराने ही राग देश क्षय न भवे फिर दुस्ल में बोल रहे देखिए राग देश क्षया भावे राग देश क्षया भावे कर्मो दोषोभव ध्रुवम तस्मा निश्रेयस निश्रेय साय निश्रेयसार्थ बिद अधीये राग देशया भाव कर्म दोषोभव ध्रुव तस्मा निश्रेयसाथा बिद अधीये राग देशया भाव कर्म दोषोम ध्रुवम तस्मात नि क्या बोल है जब तक राग देश का क्षय नहीं होगा तब तक, तक कर्म रूप जो दोष है वो भी बना ही रहेगा क्योंकि रागदेश क्रिया होता है राग देश भेद बुद्धि में ही राग देश होती है अवैध बुद्धि में रागदेश होती नहीं है इसलिए राग देश मतलब भेद बुद्धि और भेद बुद्धि मतलब कर्म होगा ही होगा राग देश क्षय अभाव राग देश का का अभाव है कर्म तो कर्म करने में हम मजबूर हो जाएंगे जब तक राग देश रहेगा तस्मा इसलिए निश्रेष अर्थाय मुक्ति प्राप्त करने के लिए राग दृश्य ऊपर उठने के विद्या एवं अत्र विधीयत यहां पे ज्ञान का भी विधान किया जाता है ज्ञान का किया जाता है। तो हमें अभिप्राय है, है, है। तो हम परंतु यदि इस पर हम ध्यान नहीं देंगे कि हमारे प्रीति अप्रीति मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता की बुद्धि कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है यदि अनुकूलता प्रतिकूलता की बुद्धि कम नहीं हो रहा है तो मत हमारे कर्म युग में कुछ कमी है यदि हम कर्म योग ठीक से कर पाएंगे तब क्या हो जाएगा सभी कर्मयुग में मुख्य क्या है भगवान में हमारा समर्पण तो भगवान में समर्पण करेंगे तो भगवत प्रीति भगवत दृष्टि खुलेगी फलत तो ये अलग अलग भेद बुद्धि ये हटती है यदि कर्म करते हुए राग देश अथवा तो भेद बुद्धि नहीं मिलती धीरे धीरे तब समझना है कि हमारे कर्म में कुछ कमी है हम ठीक से नहीं कर पा रहे कर्म को कर्म योग में बदल नहीं पा रहे हैं उसको धीरे धीरे अभ्यास करना उसको हम अभ्यास कर पाएंगे राग दिशा मिल दिश नहीं मिलते होगा होगा। जब तक कर्म होगा तब तक शरीर मिलेगा और शरीर मिलेगा तो सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि बने ही रहेगी इसलिए ये जो चेन बना हुआ है इस चेन को काटना है एक जंजीर जैसा बनी हुई है शरीर शरीर शरी से राग दृष्ट राग दृश्य कर्म कर्म से पुण्य पुण्य से फल फिर फल मतलब कर्म, कर्म और, और कर्म इस चक्र में जीव घूमता um -hmm जाता है कर्म मतलब शरीर धर्म से शरीर शरीर से धर्म धर्म से शरीर शरीर से धर्म बस इसी प्रकार इस चक्र में घूमता जाता है घूमता जाता है उससे बाहर नहीं आ पाता है इसी चीज को अच्छी तरह से समझ करके हमको जहां पे भी हम गृह ग्रिश, भी है हमें अपने कर्म को जुग में बदलना है तब जाकर हम नित्य जो है आत्मभाव में स्थिर हो सकते हैं अब बोल रहे हैं ननु कर्म तथा नित्यम कर्तव्य जीवन सती विद्या सहकारितम मोक्ष ननु कर्म तथा नि कर्तव्य जीवने सती विद्या मोक्ष तत्जे ननु कर्म तथा नि कर्तव्य जीवने सति बिद्या सहकारिव मोक्ष तत्जे जो है धर्माचरण करने वाले के मन में तो ठीक है काम कर्म करने से शरीर मिलता तो शास्त्र ने यह काम करने के लिए हमको लिए बोला तुम ब्राह्मण और नित्य अग्निहोत्र करो जब जीवन अग्निहोत्र जब तक शरीर है तब तक तुम्हें अग्निहोत्र कर्म करना चाहिए ऐसा करके शास्त्र वक्त कभी मिलता है तो पूर्वी बोलते हैं इस प्रकार नित्य कर्म हमने कम काम कर्म तो छोड़ दिया चार प्रकार के कर्म होते हैं एक है नित्य कर्म एक नैमित्त कर्म काम कर्म और निश्चि कर्म नित्य कर्म जो रोज करना पड़ता है करना पड़ता है नैमित्त कर्म किसी निमित्त को लेकर जो हमारे पास आता है कोई पैदा हुआ कोई मर गया कोई शादी हुआ कोई पूजा हुआ इसम नैमित्त कर्म उपन संस्कार हुआ इसमें नैमित्त कर्म था काम में कर्म कोई है को मन रख करके किया जा तो काम में कर्म है। और निशिध कर्म में जो तो ने करने किया कि चार प्रकार के कर्म में अन्य तीन कर्म सिद्ध कर्म तो करना ही नहीं चाहिए काम में कर्म भी नहीं करना चाहिए ठीक है नैमित्तिक कर्म भी छोड़ दिया क्योंकि इस कोई भी कर्म हमको मुक्ति नहीं दे सकता परन्तु नित्य कर्म तो नहीं करेंगे तो हम मुक्त तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि नित्य कर्म का कोई फल कथन अलग करके शास्त्र में नहीं किया गया फल तो नित्य कर्म का देखो नित्य कर्म तो शास्त्र ने विधान किया है नित्यम कर्तव्य जीवन सति जब तक में हम जीते हैं तब तक हमें नित्य कर्म करना चाहिए जीवने सती नितम कर्म जीवने सति कर्तव्य कर्म क्योंकि जब तक मैं ने बोला और वो कर विद्या की सहाय से विद्याया या सहकारीतम वो विद्या को मदद करेगा वो मतलब ज्ञान अकेला मुक्ति नहीं दे सकता है वो विद्या से जो बोध होगा वो ज्ञान सहकारी रूप में ला करके चाहे हम जी कर्म करेंगे तब क्या प्रति ही वो वो वो मुक्ति मुक्ति फल फल को दे देगा। वो कर्म, की से, वो मुक्ति दे देगा देगा नित्य विद्या की से ऐसा करके कोई कोई कहना वो अपने पक्ष में दृष्टांत तो भी देंगे पर को लेकर के कल करेंगे इसमें कोई अधिक व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है उपनिषद पड़े हुए है और भगवान स्वयं ही अपने भाष्य कार्य सरल भाषा में कि कहीं भी हो कैसे भी हो जो जो शंका हमारे मन में उठ सकता है तो तो? मैं, मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मेरे को करना चाहिए तो तुम ब्राह्मण भी हो और तुम शरीर भी हो और तुम असंग व्यापक भी हो एक साथ दोनों बोध कैसे हो सकता है इसलिए तो नित्य कर्म करते करते भी हमको मन में ये आना चाहिए प्रतिबंधक बनेगा क्योंकि तो वो जो है मुक्ति तक नहीं दे सकता हाँ, अंतकरण अंतकरण शुद्धि शुद्धि में आएगा। में काम काम आएगा आएगा इसलिए अचानक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हमारे आत्मनिष्ठ नहीं जागृत होता है तब तक हमारे जो नित्य कर्म है जो को शास्त्र विधि जो कर्म हमारे आश्रम के लिए उसको करना चाहिए ठीक है आज इसको यहाँ पे रखेंगे फिर जो देखिए इसमें अभी कोई व्याख्या कोई किसी को कोई शंका हो तो एक प्रश्न डाल देना, देना उसका उत्तर दे देंगे अब से वही का वो देखिए उसमें विषय की अस्थिरता और भगवान की स्थिरता इसको लेकर की कल जो है 39 को पढ़ लिए थे नाग भंग बहुत परिभ्रम ते लोकत चेष्ट कृत चेष्टे आशा पाशा पाशो शांति विशम चेता समाधिया कामोत्पत्ति बसात्म श्रद्धे बचा चीज तो को देखो जरा अच्छी तरह से विचार करके देखो भोग भंगुर बहुविध एक नहीं जितने प्रकार के भोग हमारे पास है वो सब भंग स्वभाव वाले नाशवान स्वभाव वाले है।, है वो जितना भोग को बचती है उस भोग वस्तु के द्वारा ही निमित्त से शरीर धारण भोग, भोग करने में आना है। भोग भी में उस की पुर्ति के लिए में आना पड़ता है संसार के आके फिर एक नया वासना होता है फिर एक भोगना पड़ता है ये जो चक्र निकाल से चलता रहा है इस चक्र से बाहर आना जो अब इसीलिए दोनों एक साथ पढ़ेंगे आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा की कैसे इसलिए बोलते हैं अनेक प्रकार जितनी प्रकार की भोग वो सारा है और इस भोग अनित्त इस भोग भोग होने पर भी की करने की इच्छा ही हम लोगों को बार बार संसार में घुमा घुमा के लाते है इसको हम भोग बोलते हैं इसलिए अरे मनुष्यवर रेल लोका जरा सोच इस चीज को रेलोका तत्कर्ष परिभ्रमण इस प्रकार भोग की इच्छा लेकर क्यों बार-बार ये अपने मतलब बाहर अपने स्वधाम से बाहर आकर के क्यों भ्रमण कर रहे हो संसार में किस निमित्त से बार बार घूम रहे हो आ रहे हो जा रहे हो अब जो है कृतम चेष्ट है लोग इस प्रकार चेष्टा करने से बहुत हो गया क्यों भोग प्रफ? भोग भोग भोग भोग प्राप्ति की लिए चेष्टा हो बहुत गया देख लिया समझ लिया समझ तुमने कि ये एक नहीं होता और उत्पन्न करता है इसलिए इसको जो है मन से निश्चय करके इसको भी बंद कर करेष्ट बहुत हो गया कृतम मतलब बहुत हो गया जितना इस भोग भोग प्राप्ति की इच्छा के लिए चेष्टा ये बहुत हो गया अब इसको बंद करो यदि श्रद्धा हम अस्मत बच यदि हमारी वाक्य में तुम्हारी श्रद्धा है हमारी वाक्य मतलब तुम्हारी विवेक की वाक्य तुम्हारे अंदर जो अपना विवेक है उस विवेक की वाक्य में यदि तुम्हारी श्रद्धा है विवेक जो बोल रहे हैं तब क्या करो आश के, के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? और आपके जो स्वरूप भूत जो धाम है वहां जाने के लिए समाधि अपने चित्त को उसी में लगाओ जो काम की उत्पत्ति से भोग वस्तु की इच्छा से तुमने इतना दिन देख लिया काम को उत्पत्ति के, के बाद आज हमको आशा एक एक एक-एक शरीर एक एक उसको बार बार शरीर उसको उसको बार-बार लेकर पड़ता है अब उसको बंद करके अपने स्वरूप धाम है उस धाम में जाने की इच्छा करो वासना को छोड़ो सधाम आत्मा समा मन को वहां पर लगाओ अनेक प्रकार की भोग वस्तु को इसका स्वभा भी है दिन आश वाना उसके संसार में बार बार आकर के फिर उसकी इच्छा बढ़ते है और भी संसार में घूमते रहते घूमते रहते इसलिए मानव किसलिए संसार में बार बार इस प्रकार भागकर आते हो भागकर आते हो और भोगते हो जब निश्चय हो गया कि हमको दुखी देने वाले हैं, तो इस सुख जो अच्छा न भंगुर सुख है और इसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो इसलिए क्या आपको समझ में नहीं आया भोग की चेष्टा व्यर्थ है भोग ना पहले भूल कर भुगता भय में भुगता कालो ना जातो वय जाता तपो नृष्णा तो बुरा नहीं होता हम ही लोग जीर्ण होकर चले जाते हैं और दूसरे बात एक तृष्णा एक तरुण आया थी ये जो एक श्लोक भी आया था कि मुखानी पड़ित पड़ितम मुखानी बलितम हमारा बुढा हो जाता है शरीर और फिर मुखम आक्रंत बलितम अंकित शिथिल आय तृष्णा तरुणा मुंह में बुढ़ापा आ गया मुंह में मुंह दाल अंदर चला जाता है सारा सक, बाल सफेद हो गया बाल निकल गया और शरीर में काम करने का सामर्थ्य नहीं आ गया इस अवस्था में भी कृष्णा एक ऐसा वस्तु है जैसे नया नया तरुणा जवान होता जा रहा है शरीर इंद्रियो मन बुद्ध मन केवल मतलब संसार में क्षणिक थोड़ा बहुत सुख मिलने पर भी मन तो स्थिर सुख को ढूंढ रहे हैं तो एकमात्र शंभु पद के बिना भगवान के पद के बिना कहा स्थिर शम को जैसे अशांति मिल सकते श्री मन जब इतना तुमको समझा दिया तुमको अपने आप अनुभव में भी आ रहा है इसलिए मन को आपके स्वरूप में समाहित करो मन को परमात्मा की पद में समाहित करो उस परमात्मा की पद में क्या महिमा है उसको में बोल रहे हैं ब्रह्मिंदा दि मरुत ग्रि न कणित मन तेदादी भवंती त्रैलोकत्रैलोक ब्रादिमर ग्रृन कणा ज स्थित मनते जवादा विरा विभवा त्रैलोक परम निदित जिमृते ंगुरे तदिति छन भंगुरे तेरे भोगेरति माकृता क्या बतां? एक बात पूरा ब्रह्मेन्द्रादिमरुत गणास्त्री न जत्र मनते भू साधो छन भूरे तदितरे भोगे रोई एक, एक ऐसा वस्तु है जिस वस्तु को प्राप्त करने से ना तुम नित्य आनंद में रहोगे उसकी करो और उस वस्तु को प्राप्त करने से क्या होता है जहां पे के बाद जिस मान्य थी ब्रह्म श्लोक से लेकर इंद्र मरुत आदि जो भी बड़े बड़े सब देवता है उनकी जो पोस्ट है वो भी आपके सामने तृण की तरह मतलब ये बोलेगा प्राप्त करने लायक नहीं है ऐसा लगेगा पहले जो हमको लगता है कि देवता की पोस्ट, पोस्ट प्राप्त करने ने क्या होगा ये भी आपके सामने बिल्कुल ही एकत्री नगेगा कुछ भी इसमें लाभ नहीं है इसके प्रति वही राग कहा जाएगा ब्रह्म इंद्र मरुत आदि कर देवता के पद भी जिसके सामने अत्यंत तो तीन के समान लगता है तो दे तीन लोक की की राज्य की जो विभव है वो भी निरस हो जाता है जिसकी रस के आश्वादन करने से जिसकी रस के आश्वादन करने से त्रैलोक को राजादय विभव तीन लोग की राज्य के जो विभव प्राप्त होता है वो वैभव के वैभव के भोग भी विषाद हो जाता है जिसकी के सामने भोग सा एक परम। एक परम परम वही पद है है जो हमेशा वो भोग कभी भरना घटता नहीं है कभी आपसे भगेगा नहीं एक बार यदि उदित हो गया तब ब्रह्म हमेशा विराज रहेगा इसलिए भो साधु क्षण भंगुरे तदित भोगे इसलिए विवेकी व्यक्ति ये साधु इसमिषा आत्म, आत्मा, आत्मा में क्षण उससे जोसा भोग उसमें प्रति भूल गलती से भी मत करो अभी इतरे भोगे रति माकृा मत करो साधु भो साधु क्षण भंगुरे तद इतरे मत तो आत्म से भिन्न सुख स्वरूप सुख से भिन्न सुख जो क्षण है उस सुख में प्रीति होने मत दो मन को जो है लगाओ ही नहीं उसमें भोगे राती मत करो आशक्ति मत करो एक मतलब बोल रहे हैं अब तुमको समझ में नहीं आ रहा है परंतु तो देखो एक आत्म सुख एक ऐसा सुख है जिस सुख के सामने ब्रह्मा इंद्रत हिरण्य इंद्र वरुण जो भी देवता देवता के पद अथवा देवता संबंधित जो सुख के सामने तुच्छ हो जाता है और जिसकी दन करने से तीन लोग की विभक्त सहित जो तीन लोग की राज्य के जरा रस आच्छाधन है उस रस के आच्छादन करने से ये रस भी विश्वाद हो जाता है ऐसा एक कोई ऐसा वस्तु है इसका भोग सबसे सब श्रेष्ठ रूप है सारा भोग जो है नाशवान है सोचो क्यों हम क्षण भंगुल विशेष रूप में मन को लगाए इसलिए क्षण भंगुल विशेष रूप से मन को उठा करके भगवान के चरण में नित्य नित्य आनंद स्वरूप भगवान के चरण में मन को लगाओ जो मुझे सांसारिक वस्तु में भोग के लिए इच्छा ही मत करो इस प्रकार से जो ग्रंथकार बोल रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति को हमको समझ में भी आता है संसारिक भोग वस्तु में क्या कमी है इसलिए उसके सब मन नहीं, नहीं लेकर के इस प्रकार से भोग को वस्तु की अस्थिरता और भोग वस्तु की परिणाम जो दुख दया इनकी वर्णन के माध्यम से संसार की भोग को वस्तु से मन को उठाने के लिए ग्रंथकार हमें बोल रहे इसके बाद एक सारा चीज संसार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र अथवा वेद ये सब जिसके अन्न है जिसके सब जिसमें ग्रसित हो जाता है जस् ब्रह्म उभे भगवनम ब्राह्मण क्षत्र वैश्व शुद्र जो भी सृष्टि आपको दिखाई दे रहा है ये सब जिसने जिसने और उसको के समय के लिए, मैं इतना चटनी जैसा हूं उनके सामने इस प्रकार कोई एक तत्व है जिस तत्व को जानना सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं है परंतु जान लेने पर बस सारा जो है नाश अथवा सारा जो है भोग के चमन से मिल जाते हैं अब जो है उस काल की ग्रास में सारा संसार खेरा हुआ है काल से कोई बचने ही पता एकमात्र आत्मा ही काल से परे है आत्मा काल के द्वारा ग्रसित नहीं है आत्मा व काल के द्वारा ग्रसित नहीं है यदि हम नित्य सुख को ढूंढ रहे हैं तो काल से परे क्या वस्तु है उसको ढूंढना पड़ेगा उसको मन में रखता है सारा वस्तु संसार में काल के मशबूत है इसलिए अगर हमको नित आनंद चाहिए तो हमको काल से बाहर निकालना पड़ेगा काल से बाहर निकालने के लिए पहले काल संबंधित तो का तो हो जाए काल की का तो देखे, काल की हमारे लिए कैसे महाकाल बना हुआ है उसको समझाने के लिए अगला देखिए श्लोक को बोलना सारम्या महान सरपति सामंत चक्रम चत पार्शे तस् विदिषदिबान उत्तराजपुत्र निभ स्थिस्ता कथा जशादगा सारम्यानगरी सृपति ्रम च पार्शे तस्दपरिषद्र बिंबान उत राजुत्र बंदी ना सर्वस्गा दगातिपथम कालाय तस्म पहले उस काल को नमस्कार करते हैं हैं बोलते है, वही वही सुंदर राज रा, मतलब राजमहल, राज्य ही राजा, और राजा तरफ घेरा हुआ मंत्री उसके पास में विदग्ध परिषद विद्वान व्यक्ति का घेरा और सुंदर मुख वाले माताएं महिलाएं वो, वो भी नारी वो भी वहां पे घुम जा रहा चारों तरफ और उसका उ, उ, मतलब उद्धत पुत्र और अथवा उसका जो है परिषद गान उसको घेरा हुआ है और बंदी कुछ का स्तुति गान कर रहे हैं ये सारा चीज सर्वजात जिसमें सब के अधीन हो जाता है बस आज है पांच साल बाद उसी जगह में देखेंगे आप जाकर कि कुछ नहीं है खंडहर पड़ा हुआ है जिसके कारण से हो गया वो है महाकाल काल आयो दस उस काल को मैं नमस्कार करता हूं काल के घेरे में से कोई बाहर नहीं आ पाया काल तो सबका सब को सबको घेर लेता है मतलब वही जो है सुंदर राजधानी राजा, राजा, मंत्री आदि अच्छे और फिर जो है उनके बगल में रहने वाले जो है सुंदर स्त्रियां नारिया और उनके पुत्र जो है अभी थोड़ा सा जो है बिगड़ा हुआ पुत्र ये सब वही सब जो जो है है परंतु पांच साल बाद जो अभी दिखाई दे रहा है इतना सुंदर पांच साल दस साल बाद वहीं पे जा करके हमको दिखाई पड़ते हैं पूरा खंड हुआ है टूटा मकान सब काल के ग्रस में जिसको ग्रसित हो जाते हैं संसार में जितना भी चीज आप बना के ऊना लो वो काल के द्वारा ग्रसित होगा ही होगा मन को निश्चय करके काल से पड़े तो कोई नहीं जा पाता इसीलिए एक ही चीज है जो काल से पड़े हैं वो है हमारे स्वरूप तो इस काल के घेरे में काल करके कर क्या लाभ है जो भी कुछ करेंगे वो तो नाशोवानी होगा जो भी कुछ रहेगा हमारे पास नाशोबानी होगा चाहे कितना भी महंगा कितना भी सुंदर कितना भी लगे इस समय परंतु उसका परिसमाप्ति तो होना ही है ये संसार के नियम है इसलिए जिसकी घेरे में हर चीज आ जाता है उस महाकाल रूपी काल को हम नमस्कार करते हैं इसलिए काल आया तस्मय नमः इसको नमस्कार किया जाता है चतुर्थ में व्यक्त में इसलिए उस काल को मेरा नमस्कार है अभी जो है अब इस काल को लेकर के कुछ वर्णन करेंगे भगवान यहाँ पे जो है काल बिंद के काल की बजमा थी भगवान श्री कृष्ण भी बताया भगवान गीता में जब काउंट करने वाले में मैं काल हूँ महाकाल काल हूं। काले यातामश्मी और फिर पहले भी वो हमारा विश्व रूप दर्शन मिली उसके बाद अर्जुन देखकर के डर गया ना तो बोला कि आप बाबा आप कौन है आप मेरे को बताइए तब तो बोलते है इस समय मैं काल रूप धारण किया हूँ काल अश्मीन लोगों को छय प्रवित महाकाल का रूप धारण किया हुआ हूँ फिर यह काल भी भगवान का ही रूप है परंतु किस लिए सबको ग्रास करने के लिए भगवान कुछ कालात्मक ग्रासात्मक मूर्ति को ध्यान में रखते हुए भगवान की स्वरूप जो सौम्य मूर्ति है उसी को चिंतन करें तब जाकर के मनुष्य काल के धैर्य से बाहर आ सकते नहीं तो काल के चक्र में घूमता ही रहता है घूमता ही रहता है ठीक है आगे रखते हैं, फिर कल देखेंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण मेदम पूर्णाथ पूर्ण शांति शांति शांति जी पहुंच पहुंच गया पहुंच गया कल रात को अच्छा ठंड काफी है वहाँ पे जी ठंड है काफी थोड़ा ठंडी तो है ठंडी तो दिन में अच्छा रहता है तुम्हें रात को ठंड रहती है रात में थोड़ा ठंड रहता है तो अच्छा तो है तो ओम नमो नारायण ओम नमो राम नारायण नारायण